श्रीमद्भागवत महापुराण महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश मै त्रिवाच मौक् कुसुम तृग्भे दुकूल स्वर्ण तोरण महासुर त्र तई चंदन चर मार्गवत पुष्पाक्षतफल स्तोपम लाजय श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों फूलों की मालाओं रंग बिरंगे वस्त्रों सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरगजे के जल से सीज दी गई थी तथा उसे पुष्प अक्षत फल जवा खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था सवृंद कदले स्तंभ पुग पोत परिष्कृतम तरुपल्लव माला भी सर्वत समतम प्रजास्तम दीप अभियुर बल संभृल अभियुर्स पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की वंदनवारों से विभूषित था जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं की संखिघोषेण ब्रह्म घोषेण चरतुजाम पूजित मास तत्र तत्र जान पूजयामास त्र त महाजा पौरांज पदास्ताीतरप्रद सीन बद्यते महान कर्माच महात्म कुर सवनिमंडलम जश स्थम निधाया परम पद और और भी भी आदि बाजे बजने लगे, वेद लगे, वेद ध्वनि करने ने गान आरंभ कर दिया, यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ इस प्रकार वीरवर पृथ्वी ने राजमहल में प्रवेश किया मार्ग में जहां तहा प्रवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया महाराज पृथ्वी महापुरुष और सभी के पूजनीय थे उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया सूत गुणे छत्ता सूजी कहते हैं इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आज राज का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयस सुनकर परम भागवत पिथुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा विद्रुवाच सो पृथुर्प्र शेषसुराहण बिभ्रत सवैव तेजो बाहूरिया दुदोभगा कोन्वश कीर्तिम न श्रृणोत्यभिघिकमो चेष्टमशेष लोकास पाला उपजीवंती बोले ब्राह्मण ब्राह्मणों ने ने का किया समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए उन्होंने अपनी भुजाओं में तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कृति सुनना न चाहेगा अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए गंगा यमुन योर नद्यो अंथरा क्षेत्र आरबा रे बुजे भोगान पुण्य जिहास अन्यत्र श्री जी ने कहा महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की, की इच्छा से प्रारब्ध प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों दीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं शासन था महा सत्र तत्र एक महासत्रीक्षा त्रिव च ब्रह्मषीण राजीण सत्यो सर्वेशु स्वचितु यहा मध्ये एक एक बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली उस समय वहां देवताओं ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए प्रांसो पीनायत भुज गौर कंचाणी क्षण सुनाश सुमुख सौम्य पीना व्यूढ़क्षा बृहचलोदर भी आवर्तना भीरोजस्वी कांचनोग्रपात उनका शरीर ऊंचा भुजाएं भरी और विशाल रंग गोरा नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण नासिका सुघढ़ मुख मनोहर स्वरूप सौम्य कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी उनकी छाती चौड़ी कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल बड़े हुए होने से बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था ना भी फबर के समान गंभीर थी शरीर तेजस्वी था जंघाएं सुवर्ण के समान थे थी तथा तो पैरों के पंजे उभरे हुए थे सूक्ष्म वक्रासी कम्बुकंधर महाधन हेतु कला परिधाजो पबीत महाधने दुकूला ग्रह परिधाय से, से कृष्ण श्रीमान कुछ पहाड़ी तो उनके बाल बारीक घुंघराले काले और चिकने थे गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी वे अपने सारे नित्य कृत्य संपन्न कर चुके थे। नृत्य कृत्युत समन्त ऊची सदा संघर्ष चारु चित्र पदम श्रृष्टम गोढ़ सर्वे तदा राजा सर्वेश ने मानवचारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं सेव स्नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण शुरू किया उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त स्पष्ट मधुर गंभीर एवं निश, निशंक था मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं राजेद्यम स्वनीषित अहम दंड धरो राजा प्रजाजिता रक्षिता राजा ने कहा सज्जनों आपका कल्याण हो आप महानुभाव जो पधारे हैं मेरी प्रार्थना जिजास पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन उनकी रक्षा उनकी आजीविका का प्रबंध तथा तो उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है तस् मेंदनुष्ठाध्याशु काम सन्दोहा स उद्धरे करे स्वशिक्षयन प्रजा शमनम भुक्ते भगम चंहति सह अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है तत तत्जा भर्तृपिंड स्वान्नशव पिता देवर्ष मला कर्त सात तोल्यम तत्फलम् अतः प्रिय प्रजाजन अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए क्योंकि आपका आपका स्वार्थ भी भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह विशुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षिगण आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए क्योंकि कोई भी कर्म हो मरने के उसके कर्ता उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है अस् ये शांति दर्श सतमा मुद्द च लक्ष्यंते ज्योत्नावत्य क्वचि भुव मनोरुत्थान ध्रुवस्या महीपते राजदे रंग से तो विशुद्ध चित्त पितर और महर्षिगण आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुबोधन कीजिए क्योंकि कोई भी कर्म हो मरने के अनंतर उसकी करता उपदेषता और समर्थकों को उसका समान फल मिलता है माननीय सज्जनों किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाला यज्ञ भगवान यज्ञपति ही है क्योंकि यहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में दिखे देखे जाते हैं इदशा न मत भजस प्रहलाद से बलैश्पी कृत्यस्ती गदाता दौहिरादी नृत्य मृत्यो शोचा धर्म विमोितागस्वर्गा वर्गाणाना मनु उत्तानपाद महीपति ध्रुव राज प्रिव्रत हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा शिव प्रहलाद बली और इसी कोटि के अन्य भावों के मत में तो धर्म अर्थ काम चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता भगवान कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन आदि कुछ सोचने और धर्म विमू लोगों का मतभेद है अतः तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता असे तपस्वीनाशेष जन्मोपचित सद्रे धती सती यथा पदांगठ विने विनुताशेष मनोमलपुमाशानिशेष विल्यवाद्रिमूलतन पुनः न संसृति क्लेश वहां प्रपद्य तमेवूं भजतात्मृत्ति मनोभच काय गुण स्वकर्मिन काम दुगाघ्रिपंकज यथ सिद्ध जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात रूप बल पाकर तेरे इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ता और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को को पूर्ण करने वाले हैं उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी अध्यापना तथा ध्यान स्तुति पूजा दिखा मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा असाभि एक गुणों गुणो ध्वर पृथक विधक द्रव्य गुण क्रियोक्ति समय तीर्था लिंग नाम विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपत भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित है किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि आदि विविध द्रव्य, गुण, कूटना क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग पदार्थ, शक्ति तथा ज्योतिष आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेष युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर प्रतिपद्य चेतना क्रियाफल यथा नलो धारुत गुणात्मक जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्टों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भाषती है उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागा क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं अहो ममा वितरते अनुग्रह हरि गुरुमुजामधर्मयोगे निजंति मा का निरंतर छोड़ितले दृढ़ माँ जातः प्रभुवेन्महक्षया तपसाव दे दिप्य माले जितता स्वयं राज्य अहो इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं सहनशीलता तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णो और ब्राह्मणों के वंश ही होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले ब्रह्मंड पुरुषा पुरातनोम नित्यम हरि चरण अबी मन पा जगत हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है यस्य ये भयासेज सुर काम तदेव यद्धर्म आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतरयामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्र वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं तथा आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए त्यंत समम परम मुखम हवि इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति प्राप्त कर लेता है अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भोजी देवताओं का मुख हो सके खुद तत्व को वै तथा चेतनया बहिष्कृते उतासने उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इत्यादि देवताओं के नाम से तत्व द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगलमो न संयम सिभ्रतिहास दृष्टेदर्श इवावभाषतेहं पाद सरोजरेणु मयावे किटमायोग सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं गुणाजनम फेलम कृतज्ञ संपदः वृद्धाश्रय समृण संपदार्जन सानुचर उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे इति मैत्री उच्रुवाणमृपति पितृदेव द्विजात दुष्टोष्ट मनसाधुवाद साधव पुत्रे नप्यते लोकान् सत्यवती श्रुति ब्रह्मदंडवत पापो यदे नोच्यतरम श्री मैत्रेजी कहते हैं महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यों कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे उन्होंने कहा पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोगों को प्राप्त कर लेता है यह श्रुति यथार्थ है पापी पापीवेन ब्राह्मणों के साप से मारा गया था फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया हिण्यकश्यपुश्चा भगवान निंदयागा संजीवशास्वती यसे भक्ति सर्वोकभरतरी इसी प्रकार, इसी प्रकार भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया वीरवर आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें अहो व्य पवित्र कृतनाथकुंदना उत्तम श्लोक तम सैष्ण ब्रह्मण्य देवस्था आपका श्रेय बड़ा पवित्र है आप उदारकृति ब्रह्मण्य देव श्रीहरि की कथाओं का प्रचार करते हैं हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं नादुत पिदम नाथ तवाजिभ्या अनुशासनम प्रजा महताम महता करुणात्मना स्वामिन अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणा में महापुरुषों का स्वभाव ही होता है अध्य नाम नस्तृष्ठे नाम फिर नवो यो हम लोग प्रारब्ध वश विवेकहीन होकर रण में भटक रहे थे सुप्रभो आज आपने हमें इस अज्ञान के पार पहुँचा दिया आप शुद्ध सत्व में परम पुरुष हैं जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं हमारा आपको नमस्कार है इस इत श्रीमदभागवते महापुराणे पारम हिंसा सहितायाम चतुष्क